डायनासोर की खुदाई अली की हिंदी विदूषक और उनकी दोबारा जुड़ाई डायनासोर की खुदाई अली की हिंदी विदूषक बिचारा भार सत्तर हजार वाह। क्या कभी तुमने म्यूजियम में डायनासोर का कंकाल देखा है मैंने देखा है मैं उन्हें अक्सर देखने जाती हूं मैं उन्हें कल ही देखने गई थी मैंने वहां अपटोसोरस देखा वो तो करना बंद करो हड्डियों को कैसे जोड़ा होगा जीत सो जैसे अपटोसोरस को पहले ब्रॉन्टोसोरस बुलाते थे उन्हें मैंने, मैंने कोरिथोसोरस देखा वो ऐसा दिखता था कोरिथोसोरस शाकाहारी वो बत्तख दिखता है अच्छा वो मर गए उसके सिर पर कलगी है तुम्हें तो इतना कैसे पता मेरा पन्ना खत्म हो गया मैंने ईगोनोडॉन और ट्राइसेरोटॉप्स भी देखे मुझे उन्हें उनके नम, लंबे नाम से बुलाना अच्छा लगता है ईगोनोडॉन शाकाहारी इगोनोडॉन के सिंग वाले अंगूठे ट्राइसेरोटॉप्स शाकाहारी चाय का मतलब तीन तीन सिंह अरे वाह, वाहरस को मैंने कॉपी में नोट किया था ट्रिनोसॉरस हमेशा की तरह भयावह लगता था ट्रिनोसॉरस से मुझे डर लगता था वो इतना बड़ा होगा मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है उसका सिर ही मुझसे दुगना बड़ा था पर अब मुझे डायनासोर से डर नहीं लगता कभी कभी मैं उन्हें हड्डियों का ढांचा बुलाती हूँ मैं घंटों उन्हें निहार सकती हूँ मैं सोचती थी वो कहाँ से आए और इस म्यूजियम तक कैसे पहुंचे पर अब मुझे उनके उत्तर पता है डर लगता है यह रहा हो वो छोटा बच्चा है पूछ की एक मार से तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल जाएगी ऊपर देखो महाराजा रेक्स, डायनासोर करोड़ों साल पहले रहते थे उनमें से कुछ तो चिड़ियों जितने छोटे थे पर ज्यादातर बहुत विशाल थे कुछ डायनासोर पौधे खाते थे कुछ डायनासोर दूसरे डायनासोर का मांस खाते थे कुछ डायनासोर शायद अन्य डायनासोर के अंडे भी खाते थे डायनासोर पृथ्वी पर सभी स्थानों पर रहते थे वो करोड़ों साल तक जीवित रहे उसके बाद वो मर गए वो क्यों लुप्त हुए वो किसी को पक्की तरह नहीं पता और वो लुप्त हो गए पिछले साढ़े छ करोड़ साल से पृथ्वी पर एक भी डायनासोर नहीं है डिप्लोडोकस ब्रांक्योसोरस ब्राकिरस कॉम्सो गनाथुस और ट्रिनासोरस दो सौ साल पहले तक डायनासोर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था फिर लोगों को पत्थरों में उनके अवशेष मिलने लगे उन्हें डायनासोर के बड़े बड़े पदचिन्ह मिले उन्हें बड़ी बड़ी रहस्यमयी हड्डियां मिली और अजीब दांत मिले लोगों को फौसिल यानी जीवास में मिलने लगे फिर लोग उनके बारे में सवाल पूछने लगे तीन फीट लंबे दैत्य जैसे पदचिन्ह अपटोसोरस ये हड्डी का किसी दैत्य की है मेगोलोसोरस किस जीव के छह इंच के लंबे दांत थे ट्रीनोसोरस जीवास में एक प्रकार की प्राचीन डायरी है जीवास में मरे प्राचीन पौधों और जानवरों के अवशेष होते हैं सड़ने और लुप्त होने की बजाय जो अवशेष बचे संरक्षित रहे वो पत्थर में बदले आठ करोड़ साल पहले एक डायनासोर मरकर नदी में गिरा उसका मांस सड़ गया और कंकाल मिट्टी से ढक गया समय के साथ मिट्टी और कंकाल पत्थर में बदले डायनासोर करोड़ों साल तक छिपे रहे फिर पृथ्वी बदली कुछ पत्थर टूटे तब डायनासोर का कुछ हिस्सा दिखा पर प्राचीन जीवाश पृथ्वी पर प्राचीन जीवन के बारे में बताते हैं डायनासोर्स के बारे में हमें सब कुछ जीवाश्मों से ही पता चला है जीवाश्म खोजियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़ी और और बड़ी हड्डियां मिली वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों का अध्ययन किया है उनके अनुसार वे हड्डियाँ दांत और पदचीन कुछ विशाल रेप्टाइल्स के थे जो पृथ्वी पर करोड़ों साल जीवित रहे थे उन दैत्यों का नाम दिनो यानी भयानक छिपकली पड़ा अठारह सौ बाईस ने इंग्लैंड में पहला डायनासोर जीवाश्म खोजा उसने बड़े दात का जीवाश्म खोजा 1825 उसके पति डॉक्टर गिड्योन मैंटिल ने उस जीव का नाम इगोअनोडॉन या इगुओना तांत रखा नौ साल बाद उन्होंने इगोनाडॉन की बहुत सी हड्डियां खोजी 1841 डॉक्टर रिचर्ड ओवन ने उन विशाल रेप्टाइल्स यानी सरी को दिनोशोरिया नाम दिया यह बहुत गजब की खोज थी म्यूजियम्स में उन्हें देखने के लिए भीड़ का तांता लग गया पर डायनाशोर की हड्डियाँ वहाँ पर खुद चलकर नहीं आई उन्हें जमीन में से बहुत एहतियात और प्यार से खोद निकाला गया देखो वो रहे डायनासोर वो यहाँ कहाँ से कैसे आए कुछ नहीं दिखता मत छोड़ो बत्तख की चोच वाला शाकाहारी इतना बड़ा तुम बहुत जानते हो क्या हम पास जाएं आज सब आए मजा आया किसके पद चिन्ह हैं किसी को पता नहीं एक दिन वो क्या क्या नहीं खोज निकालेंगे मेरा इंतजार करो आज भी डायनासोर को खोदकर निकालना कोई आसान काम नहीं है उसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम चाहिए जीवाश्म शास्त्री यानी पहली ओंटोलॉजिस्ट उं... उं... वैज्ञानिक जो प्राचीन पौधों और जानवरों का अध्ययन करते हैं भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक जो पत्थरों और जीवाश्मों की आयु बता सकते हैं ड्राफ्ट्समैन यानी चित्रकार जो जीवाश्म के चित्र बनाते हैं मजदूर जो जीवाश्म को खोदने का काम करते हैं फोटोग्राफर जो खोज में मिली चीजों का फोटो लेते हैं विशेषज्ञ जो म्यूजियम के लिए जीवाश्म तैयार करते हैं पेलियोटोलॉजिस्ट यह खोपड़ी एक शाकाहारी सली दो की है भूवैज्ञानिक अरे ड्राफ्ट महिला चित्रकार भी होती है मजदूर हम जीवाश्म नहीं है अरे हाँ फोटोग्राफर कहो चीज विशेषज्ञ बच्चों को गिरने मत दो जीवाश्म खोजी इस तरह से काम करते हैं सबसे पहले वो डायनासोर के जीवाश्म खोजते हैं जीवाश्म अक्सर नदियों के किनारे या फिर पत्थर की खदानों में मिलते हैं उन्हें ऊंची पहाड़ियों और गहरी खदानों में खोजना पड़ता है अगर तकदीर अच्छी हुई तो किसी को जीवाश्म की एक हड्डी किसी पत्थर के बीच दिख सकती है पता नहीं कब क्या मिलेगा यह खतरनाक है देखो वहाँ सिर्फ एक दो हड्डी ही है क्या पता वहाँ पूरा कंकाल हो मतलब इस खुदाई में महीनों यानी या साल लगेंगे सालों लगेंगे जीवास में पत्थर जैसे कठोर होते हैं पर बहुत नाजुक होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं इतना ज़्यादा मलबा है फिर उस उस स्थान या साइट पर तंबू गाड़े जाते हैं तब काम शुरू होता है कभी कभी जीवास इतनी गहराई में धंसा होता है कि उसके चारों ओल ड्रिल करके या फिर ब्लास्ट करके ही उसे निकाला जाता है ब्लास्ट के बाद टनों के हिसाब से मलबा हटाया जाता है वैज्ञानिक जीवाश्म के आसपास के पत्थर को काटकर हटाते हैं वो बहुत सावधानी से उसके आसपास के कंकड़ों को भी हटाते हैं जैसे ही कोई प्राचीन हड्डी मिलती है सबसे पहले उसे सलेक्ट एक प्रकार की वर्णि से पोता जाता है उससे हड्डी बंधी रहती है और उसके टूटने की संभावना कम हो जाती है फिर उस हड्डी को एक नंबर दिया जाता है कई बार पूरे कंकाल को साइड से सपोर्ट करने के लिए छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ड्राफ्टमैन हर एक हड्डी का उसके सही स्थान पर चित्र बनाते हैं और फोटोग्राफर उसके फोटो खींचते हैं ऐसा करने के बाद में कंकाल को दोबारा जोड़ते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हिलो मत कई बार हड्डियां बहुत अव्यवस्थित होती हैं वो कैसे एक दूसरे में फिट होंगी यह बड़ा काम है छोटी हड्डियों के लिए माचिस की डिब्बी ठीक होगी अगर नंबर नहीं दिया तो बाद में जोड़ते वक्त बहुत मुश्किल आएगी फाइव जब हड्डियाँ ढुलाई के लिए तैयार होती हैं तब उन्हें सावधानी से लपेटा जाता है छोटी हड्डियों को टिश्यू पेपर में बांधकर उन्हें डिब्बों या बोरों में भरा जाता है बड़ी हड्डियों को पत्थर में आधा दफना हुआ ही छोड़ दिया जाता है उनको बाद में सावधानी से म्यूजियम में निकाला जाएगा ऐसे जीवाश्मों को प्लास्टर कास्ट जिसे टूटी हड्डी के लिए उपयोग करते हैं इसे ढका जाता है कास्ट हड्डी को सुरक्षित रखता है बड़ी हड्डियों हड्डियां भी नाजुक होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती है जीवाश्म का जो हिस्सा दिखता है उस पर सबसे पहले गीला टिश्यू पेपर लपेटा जाता है उसके बाद बोरी के टुकड़ों और गीले प्लास्टर में लपेटा जाता है सूखने के बाद प्लास्टर बहुत कठोर हो जाता है टिश्यू पेपर की वजह से प्लास्टर को बाद में आसानी से निकाला जा सकता है उसके बाद हर हड्डी को पुआल में लपेटने के बाद लकड़ी के बक्सों यानी क्रेट में रखकर उन्हें म्यूजियम ले जाया जाता है म्यूजियम में इन सब हड्डियों को खोलकर निकालना एक बड़ा काम होगा गली में था यहाँ सड़क तो है म्यूजियम में वैज्ञानिक जीवाश्मों को खोलते हैं फिर वो उन्हें पत्थर में से खोद बाहर निकालते हैं उसके बाद वो हड्डियों का अध्ययन करते हैं यह पत्थर साढ़े करोड़ साल पुराना है मतलब डायनासोर भी उतना ही पुराना होगा चपड़े दात चपटे दातों से वो शाकाहारी लगता है वैज्ञानिक जीवाश्म को कई अलग अलग तरीकों से खोदकर निकालते हैं वो छेनी हथौड़ा उप, का उपयोग करते हैं उस नुकीली सुई डेंटिस की ड्रिल विशेष हैंड ब्लास्टिंग मशीनें और पत्थरों को गलाने के लिए कई केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं वो जीवाश्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देते पर्याप्त मात्रा में हड्डियाँ मिलने पर वैज्ञानिक उन्हें जोड़ जोड़ पूरा कंकाल बना सकते हैं कंकाल बनाने से पहले उन्हें स्टील का एक फ्रेम बनाना पड़ता है जो डायनासोर की हड्डियों के भार को संभाल सके उसके बाद हड्डियों को एक के बाद एक करके तार के फ्रेम में पिरोया जाता है फिर तार के टुकड़ों से उन्हें निश्चित स्थानों पर बांधा जाता है। अगर कुछ हड्डियां नदारद होती हैं, तो उनके फिर डायनासोर का कंकाल बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा वो दिखता है यह ढांचा काफी मजबूत रहेगा ढांचे का मजबूत होना जरूरी है चेन निकलने के बाद ढांचा खड़ा रहना चाहिए जब उन्हें पहले इगो डॉन मिला तो उन्हें लगा कि अंगूठा उसकी नाक में फिट होगा शुरू में वैज्ञानिकों को बहुत परेशानी हुई होगी नीचे मेरे बिना उसके टुकड़े हो जाएंगे हेलो बेबी कुछ साल पहले तक कुछ ही म्यूजियम्स में डायनासोर्स थे फिर वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के कंकालों की नकल कर उनकी कॉपी बनाना सीखा डायनासोर की कॉपी बनाना आसान नहीं होता उसमें बहुत समय लगता है उसके लिए असली डायनासोर की एक एक हड्डी को खोलना पड़ता है फिर हरेक हड्डी के लिए साचा बनाया जाता है नए टुकड़े फाइबर ग्लास के बनाए जाते हैं फाइबर ग्लास के डायनासोर असली डायनासोर जितने ही खतरनाक दिखते हैं और वो बहुत मजबूत और हल्के होते हैं हर हड्डी के दो सांचे ऊपर नीचे के होते हैं असली होता तो उसे उठाने के लिए चार आदमी लगते डाल की टूटी खबर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टेगोसोरस की पीच की प्लेट सिंगल नहीं डबल थी अगर पुष्टि हुई तो हमें अपना मॉडल बदलना पड़ेगा रोजाना नई खोजें हो रही हैं याद है जब हमने अपटो सूरज का गलत सिर लगाया था चलो गलती माफ करो डायनासोर की असली हड्डी रबर के को रबर के घोल से लपेटा जाता है और उसके ऊपर फाइबर ग्लास पोता जाता है उससे रबर सख्त रहती है बाद में इस परत को छीलकर कर साचा या यह मोल्ड बनाया जाता है फिर इस मोल्ड के अंदर वाले हिस्से को रेजिन छिड़क उसे फाइबर गिलास से भरा जाता है एक साचे से कई डायनासोर बनाए जा सकते हैं आज दुनिया भर की म्यूजियम्स में डायनासोर के कंकाल मिलते हैं इसलिए बहुत से लोग उन्हें घंटों निहार सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं करती हूँ अब चलो म्यूजियम में दोबारा मिलेंगे स्टैगोसोरस शाकाहारी बाय डायनासोर की खुदाई क्या तुम कभी किसी म्यूजियम में डायनासोर के विशाल मॉडल देखने गए हो इगुआनोडोन, अपटोसोरस और, और ट्रेनोसोरस जैसे डायनासोर वहाँ जरूर होंगे ये सब विशाल कंकाल कहाँ से आए और ये म्यूजियम के अंदर कैसे पहुंचे करोड़ों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे पर अचानक वे लुप्त हो गए करोड़ों साल तक किसी को यह नहीं पता था कि प्राचीन काल में ऐसे दत्ताकार जीव रहते थे फिर लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स यानी जीवास में मिलना शुरू हुई हड्डियां दांत और पदचिन्ह जो पत्थर में बदल गए थे आजकल विशेषज्ञों की टीम्स डायनासोर खोजने और उन्हें जमीन में से खोदने का काम करती है फिर वे उन हड्डियों को जोड़कर डायनासोर का पूरा कंकाल बनाती है बिल्कुल वैसा ही जैसा वो करोड़ों साल पहले हुआ करता था अली की बच्चों की किताबों की जानी मानी लेखिका और चित्रकार